वर्षों से विश्वभर के हिंदुओं का विश्वास रहा है कि अयोध्या के इसी स्थान पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ था अति प्राचीन काल में हमारे पूर्वजों ने अयोध्या में श्री राम जी का एक मंदिर बनवाया था जिसका जीर्णोद्वार बाद में राजा विक्रमादित्य ने करवाया सन 1528 में विदेशी हमलावर मुगल बादशाह बाबर ने भारत पर आक्रमण किया बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या पहुंचकर श्री राम जन्मभूमि पर बने पुराने मंदिर को ध्वस्त करवा दिया और उसी के मलबे से एक इमारत बनवाए जिसे उसने फरिश्तों के उदरनी की जगह बताया श्री राम जन्मभूमि मंदिर मुक्ति के लिए 76 धर्म हो चुके हैं जिनमें लगभग पौने चार लाख हिंदुओं ने अभी तक अपना बलिदान दिया है और अब सतहत्तरवीं युद्ध का बिगुल हिंदुओं ने बजा दिया है परम दयालू, परमात्मा की अनुकंपा और पूज्य संतों के से राम भक्तों ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास देवोत्थाने का दशी विक्रमी संवत दो हजार छियालीस अर्थात दस नवंबर उन्नीस नवासी को संपन्न किया सभा का चुनाव सामने था विश्व हिंदू परिषद नहीं चाहती थी कि मंदिर का निर्माण चुनावी मुद्दा बने इसलिए चुनाव संपन्न होने तक निर्माण कार्य स्थगित रखा गया नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को अवसर देने के लिए सर्वाधिकार समिति ने उनकी अपील पर निर्माण कार्य आठ जून तक स्थगित रखने का निश्चय किया मगर अफसोस की प्रधानमंत्री एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने इस समय का उपयोग मुसलमानों को गुमराह करने और उनके वोट प्राप्त करने के लिए हर तरह से तथ्यों को झुठलाने में किया ऐसी परिस्थिति में देश के सम्मान की रक्षा हेतु लोक शक्ति को जगाने धर्माचार्य एवं परिषद के नेता देश के कोने कोने में पहुंचे श्री राम विजय यात्राओं के रूप में जुलूस निकाले गए और विशाल हिंदू सम्मेलन आयोजित किए गए हरिद्वार में परिषद के नेता श्री अशोक सिंघल और श्री श्रीष चंद्र दीक्षित ने आगामी निर्णयों की जानकारी दी होकर पूर्ण होने तक रहेगा। 31 अगस्त नब्बे से पत्थरों की गढ़ाई महंत परम हंस परमहंस रामचंद्रदास जी महाराज तथा महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज ने पूजन कर प्रारंभ करवाई अगले दिन एक सितंबर नब्बे को माननीय मोरो पंत पिंगले की उपस्थिति में अरणि मंथन द्वारा जागृत हुई अग्नि से श्री राम ज्योति प्रज्ज्वलित की गई श्री राम मंदिर में पूजित ये ज्योति प्रदेश केंद्रों पर भेजी गई जहां से वो लाखों गाँवों में पहुंची करोड़ों राम भक्तों के घरों पर इस वर्ष दीपावली के द्वीप इसी ज्योति से जागृत हुए जन जागरण के इस अभियान में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री लाल लालकृष्ण आडवाणी जी का योगदान अद्भुत था आडवाणी जी का रामरथ 25 सितंबर 1990 को गुजरात राज्य के सोमनाथ से शुरू होकर अयोध्या की ओर पढ़ चला गाम गाम और नगर नगर मे अलक जगायंगे अलक जगायगे तुम्हाी उस अहंकार का पाठा हमी छुकायगे पाठा हमी छुकायगे आंगन आंगन राम ज्योती के जगमग दीप जलाएंगे लिया है अब तो मन में मंदिर वही बनाएंगे मंदिर वही बनाएंगे सोमनाथ की शपथ समय को देंगे हम ऐसी वाणी धर्म गजा लेकर पहुँचेंगे नगर अयोध्या अदबानी राम भक्त ऐसी गुजरात महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश राजस्थान हरियाणा दिल्ली समस्तीपुर 23 अक्टूबर 1990 सुबह चार बजे जब सारा समस्तीपुर सो रहा था तभी बिहार सरकार ने छल से श्री आडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया गिरफ्तारी की सूचना फैलते ही सारे देश में असंतोष की भावना भड़क उठी श्री आडवाणी जी के गिरफ्तारी के विरोध में 24 दस नब्बे को भारत बंद रहा भारत के कोने कोने से राम भक्त कारसेवकों का सागर अयोध्या की ओर उमड़ पड़ा 22 अक्टूबर से ही उत्तर प्रदेश की फिर परस्त सरकार ने अपनी तानाशाही का परिचय देना शुरू कर दिया था देश के कोने कोने से अयोध्या की ओर आ रहे कार एवं विश्व हिंदू परिषद के नेताओं को गिरफ्तार करके जेलों में बंद किया जाने लगा ओ राम नाम की ओर के चादर राम नाम की ओर के चादर हमें अयोध्या जाना है मर जाएंगे मिट जाएंगे मंदिर वही बनाना है ओ, ओ राम नाम की ओर के चादर हमें अयोध्या जाना है मर जाएंगे मिट जाएंगे मंदिर बही बनाना है राम शिया राम जय जय राम जय जय राम राम जिया राम जय जय राम जय जय राम राम शिया राम जय जय राम, राम, जै जै राम। हजारों कारसेवकों के साथ कारसेवा सेवा समिति के अध्यक्ष जगत गुरु शंकराचार्य वासुदेवानंद जी को इलाहाबाद में बंदी बना लिया गया 28 अक्टूबर 1990 सौ भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्षा श्रीमंत राजमाता विजया राजे सिंधिया को उनके 50, हजार कार के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार ने गिरफ्तार कर लिया राजमाता कार हेतु अयोध्या जा रही थी जय जय राम जय जय राम, राम राम स्या रम जय जय राम जय जय राम, राम राम स्या रम जय जय राम जय जय राम, राम राम सम जय जय राम जय जय राम हमको आपण इष्ट रम का कारज करणे आय कार तो अपने इश्ट राम का कारज करने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी को लखनऊ में गिरफ्तार कर लिया गया 29 अक्टूबर तक लाखों कार की गिरफ्तारी के कारण उत्तर प्रदेश का सारा प्रशासनिक ढांचा चरमरा गया अहंकारी मुलायम सिंह के इस कुख्यात कथन से सब परिचित हैं कि कार सेवक तो क्या परिंदा भी अयोध्या में पर नहीं मार सकेगा अपने इस कथन को सिद्ध करने के लिए उसने अयोध्या नगर और विशेषकर श्री राम मंदिर की जबरदस्त घेराबंदी करवाई थी अयोध्या जो तीर्थ स्थल की जगह छावनी बन चुकी थी 30 अक्टूबर को होने वाली कार सेवा को विफल करने के लिए उत्तर प्रदेश की मुलायम सिंह सरकार ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था मगर फिर भी दृढ़ प्रतिज्ञ कार सेवक सब प्रकार की बाधाओं को पार करते हुए अपनी बुद्धि और पराक्रम के द्वारा अयोध्या में प्रवेश करते ही जा रहे थे अयोध्या में हजारों की तादाद में ऐसे भी कारसेवक थे जिन्हें पुलिस ने बंदूक की नोक पर अयोध्या की सीमाओं के बाहर ही रोके रखा था युगों युगों से अयोध्या में 14 कोसी तथा देवोत्थाने का दशी के दिन पंच कोसी परिक्रमा होती आई है जिसमें लाखों यात्री सम्मिलित होते रहे हैं किंतु इस वर्ष हमारे देशवासियों को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सका क्योंकि न्यायपालिका के आदेशों की अवहेलना करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने परिक्रमा में भाग लेने वालों और कार सेवकों के खिलाफ हजारों की तादाद में पुलिस के जवान तैनात कर दिए थे कार सेवा करने का वो बहुप्रतीक्षित समय निकट आने लगा थोड़ी देर पहले अयोध्या की जो सड़कें सूनी थी वो एकाएक भर उठी लाखों राम भक्त सड़क पर संकीर्तन करते हुए धर्माचार्यों और परिषद नेताओं के नेतृत्व में छावनियों मंदिरों से निकल कर श्री राम मंदिर की ओर बढ़ने लगे इसी समय विश्व हिंदू परिषद के महासचिव श्री अशोक सिंघल पर आघात हुआ सेवकों से भरी हुई ये वो बस है जिसे पुलिस अयोध्या से मंदिर की ओर ले भागा पुलिस पीछा करती रही मगर बस चार बैरियरों को तोड़ते हुए मंदिर परिसर के पास पहुंच गई सैकड़ों कार बस के पीछे पीछे दौड़ते हुए मंदिर में पहुंच गए मुलायम सिंह की किलेबंदी ध्वस्त हो गई परिंदे तो क्या प्रत्यक्ष कार सेवक मंदिर में पहुंच गए थे और कार सेवा शुरू हो गई फिर संसार ने देखा कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर के गुंबदों पर कार सेवकों ने भगवा पताका पुनः फहरा दी है अब तक जो पुलिस मोर्चा छोड़कर भाग गई थी उसी पुलिस ने पुनः मोर्चा संभाला और तड़ातड़ गोलियां चलने लगी ने पत्रकारों को भी नहीं छोड़ा मी प्रतिज्ञा की ती जनमभूमी जाऊगा लिन अभि पूरी नाही होईे तो गेट परही गोली मार द्या गोने प्रतिज्ञा की है ठीक होणे के बावजू भी मी व्हा जाऊंगा बस क्या जे आपली जे जे कार लगा था। गेट तोड रहा बंदे नाही तोड रहाने गोली हुआ मानू ती, के बारे गोली लगे, वो के पहुंच गए थे। आ, लगे। आ, है बदूर केली मेशी है मैं दिल्ली कि पटेलनगर से आहू मे वे छीस चला कारवार तीस कोणा पंचादिवार सि नदी तक तो वहां ला चली तो उस लाी चार्ज में गोली चली तो गोली लगी थी लगे पल के आगे बढ कोश कर हम बैर तोड़ने कोशिश कर रहे थे तो उसी बीच में उन्होंने फिर गोली चलाई मैं बीस तारीख को चला बीस तारीख को और फिर नखलव आया नखलऊ से फिर ट्रेन बंद थी मलका पर उतरने थी हम तो ट्रेन बंद थी तो हम जगदीशपुर आए जगदीशपुर से रास्ते में मतलब सड़क छोड़ कर चले रात रात में गाँव गाँव में कुमारगंज है ईट गाँव है बहुत से गाँव पड़े माता बहनों ने सब ने हमें पुलिस आ जाती तो हम छिप जाते थे कुछ बेबच्छी कह देते थे तो हम माता बहनों ने हमारा तिलक कर करके कर रात में भेजे और हम चौदह किलोमीटर ये गाँव का नाम तो याद नहीं है वहां से हम नह रहे हैं, हैं पार करते करते करते करते तीस तारीख को सुबह हैं आ गए अयोध्या में रात में दस हजार से आए फिर सब लड़के घटे गुजरात और सब कर्नाटक बड़ौदा दिल्ली सारे इकट्ठे होकर उसमें घुसे पहले ही बॉर्डर पे हमको पुलिस ने घेर लिया घेर के हम छमछुमन हो गए फिर हम ऐसे ही बढ़ते रहे बढ़ते रहे फिर पुलिस वालों की खुशामद करते हाथ जोतते पैर छूते फिर भी उन्होंने गोलिया चार्ज कर घुस हम आंखें हा आंखे फिर केसमें जब वो फाटक फाटक तोड फोड कर फोल फोल के और फरस रमललामत घुस गे अंदर हम दो जने घुस गे एक बाबाजी हमारे पीछे बीस पोलिस वले ते बीस हे अठ्ठा ह्या बँक मारी ला चार्ज करी तो फे पोलिस घुस गईर पोलिस काय फिर आम जनता जितनी उन्हें ढील दी उतने वो घुस गए उसमें फिर हमने उसमें महात्मा जी के आराम डला के हम उसे नीचे गिरिए पैर छुए तो फिर फिर हमने का काम किया फिर लाठी चार्ज करी उस पर ये रोड है सीगरी फोड़ी रोड है सीगरी फोड़ के फिर हमने सब सर, सब जन का सहय दीवार में भी जंगला थे उन्हें पकड़ कर हम बोलते जय सिया तो जंगले ले हम एक जंगला रह गया हमने सात जंगले तोड़ दिए और साथ बुरी तरह से हम हम ने लाठी चार्ज करी अब हम से और कुछ नहीं है। वो लगी। मेरा न अभय कुमार है मैं आसन सोल वेस्ट ले, बंगाल बाईस तारीख कोला बाईस तारीख को बनारस पच तीस की सुबह जोनपूर पहचा हारा बजे वहां से पैदल चलते चलते शाहगंजनपुर आर, आरोप टांडा होते हुए अयोध्या पहुंचा हूं, मंदिर बनाने के निकला था अपनी धर्म की रक्षा के लिए ये साले बाबर जो मरा है हिंदुस्तान में लिन दफनाने केली का मजे अरब नाही दफनावस की निशा या भगवान रम की निशानी नाहीगी मंदिर बनने आता मैने कसं काही आहे मै कफन ल आया हु ठीक होणे परि जाऊा अयोध्या आम मेरे को तीस तारीख को गोली लगी दस लोक मेरे भाई गर गे मी मर गे मन की लागणे केली ग्या मैंने दोनों हाथें उठा दी थी सिलेंडर कर दिया था भैया मैं उन्हें ले आऊँ हमारे सब हैं लेकिन एक गोली सामने से लगी घुटने के ऊपर दूसरी गोली जान में लगी पीछे से बस वहीं गिर गया मैं सुबह सात बजे तीस तारीख को फूल के पास पहुँचा वहाँ पहुँच हमने लोगों के साथ बैठ नारेबाजी भी करने लगे फिर इतने में जो वी एस एफ वालों ने सबको खरीदा लाठी रिचार्ज किया हवाई फायरिंग भी लोग भगे हम लोग भी भग कर गए लेकिन फिर उन लोगों ने शांता दिया कि आप लोग अंदर चले जाइए हम लोग आएपुर के पास फिर मेरे सामने पांच लोगों को गोली मार दी गई फिर पाँचवें आदमी के पेट में गोली लगी मैं उसको उठाने लगा उठाते समय मैं एक गोली आ करके मेरे हरिद्वार में किया गया संकल्प पूर्ण हुआ परिषद ने कार सेवकों की इस अद्भुत वीरता पूर्ण विजय के उपलक्ष में 31 अक्टूबर और 1 नवम्बर को विश्रांति दिवस घोषित किया तथा कार्तिक पूर्णिमा अर्थात 2 नवंबर को पुनः कार सेवा प्रारंभ करने की घोषणा की उसकी पूर्व संध्या में परिषद के महामंत्री ने वीर कार सेवकों को संबोधित करते हुए कहा यदि लाखों लोगों को कुर्बानी देनी पड़ती है तो लाखों लोग कुर्बानियां देंगे मंदिर जिसकी कल्पना भी नहीं करते थे श्री मुलायम सिंह यादव तो कहते थे किसी परिंदे का पर भी वहां नहीं भटक सकता है लोगों ने झंडा बाड़ दिया 2 नवंबर 1990 कार्तिक पूर्णिमा का स्नान करके कार सेवक मंदिर की ओर बढ़ने लगे श्री राम भक्त लाठियों की चोट सहते हुए भी श्री राम मंदिर की तरफ धीरे धीरे खिसकते रहे हुए इन राम भक्तों पर मुलायम सिंह की पुलिस ने बिना किसी अधिकृत आदेश के चुन चुन कर सरों और छातियों पर गोली मारनी शुरू कर दी प्रधानमंत्री वीपी सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह सरकार की पुलिस ने कितने राउंड गोलियां चलाई भी याद नहीं रहा यह लाल ट्रक उन वाहनों में से है जिस पर मुलायम सिंह की पुलिस ने कार सेवकों के जिंदा या मृत शरीर अयोध्या के मंदिरों से निकालकर न जाने कहां जला दिए या सरयों में बहा दिए पत्रकारों को यहां से आगे नहीं जाने दिया गया क्योंकि कुछ ही आगे पुलिस की गोली से शहीद हुए न जाने कितनी कार सेवकों की लाशें पुलिस द्वारा इकट्ठी करके रखी जा चुकी थी पुलिस अधिकारी नहीं चाहते थे कि पत्रकार उस दृश्य को देख सकें और शवों की गिनती कर सकें हमको फोटो खीचर्ब नाही हमारे ओपर चला, चला हम दीजी। दीजी। अगर आपने इतना उत्साह चला उत्साहित होतो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 थी थी है, और बाहर गे गो तुम्हाला मारे गेले कितने आदमी मारे गेले सैकडो आदमी घर खुशी नहीं के इस हात ठीक आहे आनंद आनंद आनंद आनंद शीतल पर शीतल लाव शीतलो एक कमरा आई आहे उधर चे लागे उधर सैकड़ों है। निहत्थे <चासथ प्चास> कार सेवकों के खून से अयोध्या की सड़कें मंदिर और महंतों की छावनिया खून से लाल हो गई ने ने पूरा आँगा। आँगा। मारी थे, थे थे है मारी गई गई जे फे बैठक एकदम गोली आई बैठे मारले ते बैठक गाठी मार रे मारे गोली गोली मार्ग शरद कुमारीय कार सेवा के लिए हालांकि ये दो भाई है इनके भाई भी घर में और हुए हैं दोनों भाई एक साथ देखे। देखे। के लिए। मैं से मैं नहीं जो तो हम ये आप क्या है लिए कांपूर चे आयात मी इन्क आगेच मी लोक गोले पडणे लगे तर मक्र घुस गे आपल्या गोले पडणे शांतीपूर्वक चल राह ला गोले मत फेके हा भक्त रमन करते चल राहो चेमारी कोई लढाई नाही आहे तो इतने में लगे के गोले र ला बस भगडल बर मको गेली मी अंदर वेळे कमरे मेस गेको निकालने पोहोचता गोली मारली चित्रा होई पे गर पडे तब तक खिच केमरे जो आहे आप दोनों मेरा गया उठा हम भागे भारत पीचे पीे झुत झुत नाही लगे रम मंदिर बनवाही राहगे चित्ती वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला शीर्ष अगणित चढ़ रहे <laughs> सेकंड के लढक आहे इन्होंने झंडा पहिला गोली लगती तो कोई दोस्त है, कोण दोष नाही मार डाला और छोटे भाई भाई को बचाने बड़ा गया उसको मार डाला दोन केले एक मरोडा साहेब गे की साहेब ये क्या कर रहे हो? उसको के मार डाला राज्य है ये क्या निसंसता बच्चे कोणत्या मार डाला ये हमारे देश के नागरिक नाही आहे पुलिस हमारी नहीं है, इसका सवाल मुझे तिलक लगा के बच्चों को किया था, यदि बच्चो इस काम में शहीद होते सोच करून जे हो की पोलिस ॲसी होगी की घर कर मारे लगे कोश मेहते वी आर एशन वी आर ए सिवलाइज नेशन कोठारीठारी तीस तारीख चे नाही हा पोलिस न सिर्फ अयोध्या की गलियों को साधु संतों के खून से रंग दिया बल्कि दरवाजे छोड़ दिए हमारी काफी किताब फाड़ दी और जो है कपड़े और वस्तु को भी छोड़ दी ये मम्मी की, की रामायण और डेडी की थी, आठ दस गोली लगे घाय है और तमो कोथरूम मे घुसगुस करी मंदिर मेव केवळ चला फैजाबाद के श्रीराम चिकित्सालय में अनगिनत कार सेवक अभी भी बिस्तरों पर पड़े हुए तड़प रहे हैं इसके हां हां रूमर ये पंधरा बीस लाख करीत पड हनुमांगी जिस पोलिस कार सेवा है उनसे पूछ या मौजू चेहर पोलिस गायब करणा ब मणिराम चावनी में 5-6 लाशें हैं जो की स्टिल है जो, जो की लोगों ने बताई है वैक्सीन उठा के रखा उन्होंने और बहुत से घायलों का इलाज मणिराम चावनी में स्वयं वो लोग कर रहे हैं जो कि यहां तक लाए नहीं है तो क्या है सीरियस इंजोर तो ऐसा है उन दिनों भी जो भी गोलियां लगी थी कमर के ऊपर ही ज्यादातर मारी गई थी आज भी जो गोलियां लगी हैं पैरों में कम है कमर के ऊपर ज्यादा मारी गई है सुनिए सुनिए तो एक मिनट सुनिए कमर को पर ही मारी गई और आज जो सत्याग्रह था जैसा की जो इंजोर्ड आए उनका कहना यही है कि हम लोग सत्याग्रह रूप से रामाधुन करते हुए सड़क पर बैठे थे पहले हम लोग पत्थर लाठीचार्ज किया गया छोड़ा गया जब लोग कन्फ्यूज हो गए तो ऊपर से हम लोग अधरिंग की गई और वी वी आर नॉट डूइंग एनी हमको निर्देश था की कोई किसी प्रकार का बल प्रयोग हम लोग आप लोग ना करें और ऐसे हालत में बेगुना और बेमतलब सीधे लोगों पर इस तरीके से बर्बरदापूर्वक फायरिंग की गई जो की निंदनीय है पुलिस वालों ने कार सेवकों की लाशों को रेत की बोरियों से बांध कर सरयू नदी में डाल दिया था जिनमें से कुछ शव सरयू नदी के किनारे मिट्टी में धसे हुए मिले इस क्रूर बरबरता ने उन सरकारी अफसरों और सैनिक अधिकारियों के परिवार जनों को भी हिला दिया जिनके पती, भाई आदी, में कर रहे थे उन परिवारों की महिलाएं अपने को रोक नहीं सकी और सड़क पर निकल आई तत्पश्चात उन्होंने फैजाबाद कमिश्नर का घेराव भी किया पूरे देश में तीव्र प्रतिक्रिया हुई तीन नवम्बर उन्नीस सौ नब्बे को स्थान स्थान पर लोगों ने शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए अपनी दुकाने और दफ्तर बंद रखे देश के सैकड़ों नगरों और कस्बों में धिककार दिवस मनाया गया राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की कोठी को घेर लिया चार तारीख को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरकार के, के करोल बाग में हजारों कार्यकर्ताओं ने उपवास रखा इसी उपवास में सभी ने ये किया कि हुतात्मा कार्य सेवकों एवं घायल बंधुओं के परिवारजनों की सहायता हिंदू समाज स्वयं करेगा सरकार श्री शेषाद्री जी ने अयोध्या हुतात्मा निधि के निर्माण की घोषणा की पांच तारीख की प्रातः अयोध्या में पांच बजकर चौवालीस मिनट पर शहीदों की आत्मा की शांति के लिए श्री राम महायज्ञ पूज्य देवराहा बाबा के स्थान पर प्रारंभ किया गया दिनांक साथ 1190 को दिल्ली के बोट क्लब पर एक विशाल सार्वजनिक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ भारतीय जनता पार्टी भारतीय मजदूर संघ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तथा सामाजिक संस्थाओं ने अयोध्या में कार सेवा के दौरान बलिदान हुए सैकड़ों कार सेवकों को श्रद्धांजलि दी श्री राम कार सेवकों ने श्री राम मंदिर पर भगवा और गर्भ गृह में शुरू करके एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त की है और हिंदू समाज के उत्थान का मार्ग प्रशस्त किया है विजय के इस अभियान को हमें आगे बढ़ाना है और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को दिया हुआ वचन हमें हर हालत में पूर्ण करना है जय राम जय जैसिया राम भोलो जय जय राम जय जय सिया जय जय राम बोलो हरियु तट के अमर शहीदों श्रद्धा से नत तो शेष हमारा हरियु तट अमर शहीद श्रद्धा से नत तो शेष हमारा जन्मभूमि पर पूर्ण पड अगर अमर इतिहास तुम्हारा जसियारा बोलो जज राम जय जसियारा बोलो जजरा झियारा बोलो झरा जय जसियाराम भोलो जजरा तल के चक्रव्यूह को ताहत से तुम भेद रहे थे गौरव दल के चक्रव्यूह को ताहत से तुम भेद रहे थे गोली कर जी डंडे भरते कंटक पथ पर झूझ रहे थे गए प्राणों की बाजी प्रथम विजय का से तुम्हारा प्रथम विजय का से तुम्हारा जय जजिया राम जय जिया राम जय जय राम जय जजिया राम बोलो जय जय राम जय जजिया राम कर मार्ग बनाया आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ। बाधाओं के पार बढ़े तुम लहु बहा कर मार्ग बनाया जाने हते नींद चढ़े थे तुम्बज पर भग